के प्रति भारत विश्व यही कैसे हो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्योधत उठो जागो और जब तक अभिसिद्ध वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक बराबर उसकी ओर बढ़ते जाओ कलकत्ता निवासी युवकों उठो जागो शुभ मुहूर्त आ गया है सब चीजें अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही है हिम्मत करो और डरो मत केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए अभी ही विशेषण का प्रयोग किया गया है हमें अभी ही निर्भय होना होगा तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे उठो जागो तुम्हारी मातृभूमि को इस महाबली की आवश्यकता है इस कार्य की सिद्धि युवकों से ही हो सकेगी युवा आशिष्ट दृ द्रथ, दृिष्ट मेधावी उन्हीं के लिए यह कार्य है और ऐसे सैकड़ों हजारों युवक कलकत्ते में है जैसा कि तुम लोग कहते हो यदि मैंने कुछ किया है तो याद रखना मैं वही एक नगण्य बालक हूँ जो किसी समय कलकत्ता की सड़कों पर खेला करता था अगर मैंने इतना किया तो इससे कितना अधिक तुम कर सकोगे उठो जागो संसार तुम्हें पुकार रहा है भारत के अन्य भागों में बुद्धि है धन भी है परंतु उत्साह की आग केवल हमारी ही जन्मभूमि में है उसे बाहर आना ही होगा इसलिए कलकत्ते के अपने रक्त में उत्साह जागो मत सोचो कि तुम गरीब हो मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नहीं है अरे क्या कभी तुमने देखा है कि रुपया मनुष्य का निर्माण करता है नहीं मनुष्य ही सदा रुपये का निर्माण करता है यह संपूर्ण संसार मनुष्य की शक्ति से उत्साह की शक्ति से विश्वास की शक्ति से निर्मित हुआ है तुम में से जिन लोगों ने उपनिषदों में सबसे अधिक सुंदर कठोपनिषद का अध्ययन किया है उन्हें स्मरण होगा कि किस तरह वे राजा एक महायज्ञ का अनुष्ठान करने चले थे और दक्षिणा में अच्छे-अच्छे चीजें न देकर अनुपयोगी गाय और घोड़े दे रहे थे और कथा के अनुसार उसी समय उनके पुत्र नचकेता के हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ मैं तुम्हारे लिए इस श्रद्धा शब्द का अंग्रेजी अनुवाद न करूंगा क्योंकि यह गलत होगा समझने के लिए अर्थ की दृष्टि से यह एक अद्भुत शब्द है और बहुत कुछ तो इसके समझने पर निर्भर करता है हम देखेंगे कि यह किस तरह शीघ्र ही फल देने वाली है श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही हम लचकेता को आप ही आप इस तरह बातचीत करते हुए देखते हैं मैं बहुतों से श्रेष्ठ हूँ कुछ लोगों से छोटा भी हूँ परंतु कहीं भी ऐसा नहीं हूँ कि सबसे छोटा हूँ अतः मैं भी कुछ कर सकता हूँ उसका यह आत्मविश्वास और साहस बढ़ता गया और जो समस्या उनके मन में थी उस बालक ने उसे हल करना चाहा। वह समस्या मृत्यु की समस्या थी इसकी यम घर जाने पर ही हो सकती थी अतः वह बालक वहीं गया निर्भीक नचकेता यम के घर जाकर तीन दिन तक प्रतीक्षा करता रहा और तुम जानते हो कि किस तरह उसने अपना अभिपक्षित प्राप्त किया हमें जिस चीज की आवश्यकता है वह यह श्रद्धा ही है दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्रायः लोप हो गया है और हमारी वर्तमान दुर्दशा का कारण भी यही है एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य मनुष्य में अंतर पाया जाता है इसका और दूसरा कारण नहीं यह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को कमजोर और छोटा बनाती है हमारे गुरुदेव कहा करते थे जो अपने को दुर्बल सोचता है वह दुर्बल ही हो जाता है और यह बिल्कुल ठीक ही है इस श्रद्धा को तुम्हें पाना ही होगा जातियों द्वारा प्राप्त की हुई जो और यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो वह और कितना अधिक कारगर होगा उस अनंत आत्मा उस अनंत शक्ति पर विश्वास करो तुम्हारे शास्त्र और तुम्हारी ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर रहे हैं वह आत्मा अनंत शक्ति का आधार है कोई उसका नाश नहीं कर सकता उसकी वह अनंत शक्ति प्रकट होने के लिए केवल आह्वान की प्रतीक्षा कर रही है यहाँ दूसरे दर्शनों और भारत के दर्शनों में महान अंतर पाया जाता है द्वैतवादी हो चाहे विशिष्टा द्वैतवादी या अद्वैतवादी हो सभी को यह दृढ़ विश्वास है कि आत्मा में संपूर्ण शक्ति अवस्थित है केवल उसे व्यक्त करना है